तो आइए सनामी जिंदगी कार्यक्रम को शुरू करते हैं आज के इस विशेष सनामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन यमुना योगी कोटा से पधारे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे वैसे पेशे से वो ऐसे ए कृषि विशेषज्ञ है और बैंक में भी अपने विशेष मैनेजर के रूप में सेवा दे चुके हैं बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज में रुचि रही भक्ति भाव भी उनके अंदर काफी है और वो सारी बातें हम उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से जमनालाल योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है जमुनालाल योगी जी आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताए मेरा नाम जमुना योगी है मैं जो है मैं जो किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है दादाजी जो है मेरे जो मेरा गांव जो है अपने कोटा ज़िले में ईश्वरपुरा तो गांव है जो 1500 करीब आबादी है उस गांव की पंचायत है उस समय करीब छोटा था तो अभी तो कभी बड़ा गांव हो गया है तो दादाजी थे मेरे बड़े धार्मिक थे और हर साल चौदह पे या अपने जो महाशिवरात्रि के टाइम पर जो है बहुत बड़ा फंक्शन करते थे वो साधु सन्यासी को बुलाते थे और बड़ा बड़ा प्रोग्राम रहता था रात भर जागरण करते थे और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति करते तो मेरे को क्या है कि दूसरी बात ये मेरे संस्कार बचपन से ही मेरे को मिले हैं और हमारे जो दादाजी थे उनके चार लड़के थे मेरे पिताजी चार भाई थे चारों भाइयों में इतना स्नेह था कि सज मैंने कहीं देखा नहीं स भाइयों में तो अटूट प्रेम था ही साथ में जो है मेरी जो मेरी मम्मी माँ और जो मेरी तीन चाचियाँ थी तीनों ऐसी रहती थी, थी जैसे कि तीनों चारों बहनें हो सगी बहनें हो मतलब इतना उनमें अटूट प्रेम था कभी उनमें मैंने कभी झगड़ा नहीं देखा और हमारा जॉइंट परिवार था सारे इकट्ठे रहते थे हम लोग पूरे बारह तो हम भाई थे सभी मिला चारों भाइयों के हमारे काका के हमारे सब मिल के दो तो हम तेरबा के हमारे काका के मिला के हम भाई थे और आठ बहने भाई बीस थे तो बीस में से सबसे ज़्यादा मेरे दादाजी का विशेष मेरे पर जो प्रेम था वो मुझे जब भी हमेशा जहाँ भी जाते थे साथ थे बचपन से मुझे साथ रखते थे वो और बहुत ही मतलब महान योगी थे और वो जो है साथ में उनकी दवाइयों वगैरह का वो आयुर्वेदिक चारे भी थे दवाइयों का काफ़ी अपने जो खेत पर लगा के रखते थे जब भी परोपकार के जब भी फ्री में दवाइयाँ इलाज करते थे काफ़ी लोगों उनके जो भी आता था उनकी सबकी और सामाजिक सेवा भी करते रहते थे कोई भी वो हमेशा कहते थे दादाजी मेरे से कि बच्चे कभी किसी को परेशान नहीं करना तो कभी परेशान नहीं रहेगा भला करना भला होगा हमेशा ये कहते थे दुआएं लेना बेटे ये मेरे को बोलते थे तो ये मेरे बचपन से संस्कार तो मेरे से भर गए थे उसमें तो माँ का हमारे था था कि माँ जो है एक तरह से मानो क्या देवी थी हमारी वो सबसे इतना प्रेम से रहती थी वो और हमारा गांव क्या पास में पड़ता था रोड के किनारे तो वहाँ से आस बहुत से गाँव पड़ते थे तो जो भी हमारे समाज के या के लोग जब आते थे तो वहाँ हमारे घर पर रुकते थे चाहे रात के 12 बज जाते थे फिर भी माँ उस समय का जो चक्की से अपने घट्टी चलती थी अपने उसको हमारी भाषा में बोलते घट्टी चक्की वो हाथ की चक्की उससे आटा खीसा करते थे तो कभी सपोज मान लो कभी आटा भी नहीं रहता था तो पड़ोस में मांग के लाते कहीं जा कर के और वो उसका अपना जो मेहमानों को जो भूखा नहीं चलाती थी कैसा भी खाना खिलाती थे इतना प्यार से मतलब जो है और महीने में यूँ मानू मैं देखता था, था कि महीने में पच्चीस दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मेहमान नहीं आते थे महीने में पच्चीस दिन मेल मेहमान रहते थे मेरे को और इतना स्वागत करते थे तो मतलब इसलिए क्योंकि बहुत ही उनका कोई भी घर पे आ जाता था तो कभी भी खाली नहीं जाता था कभी किसी भी तरह की सहायता करना है तो वह हमेशा सहायता करती पिताजी का भी यही था हमारा नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइन पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी और हमारे साथ है आज के सलामी जिंदगी को सजाने के लिए जमुना योगी कोटा से पधारे हुए हैं आइए उनसे बात करते हैं उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने फैमिली के बारे में बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं जमुना जी मुझे ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई किस तरह से आपकी पढ़ाई आपने पढ़ी और कौन कौन आपको बहुत ज़्यादा सहयोगी बने आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरे गांव में मांगरोल तहसील है उसमें आजकल बारह जिले में लगता हो तो उसमें मांग तहसील है वहाँ पर ईश्वरपुरा गाँव मेरा तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल था उस तो प्राइमरी स्कूलिंग मेरी जो वहाँ पर ईश्वरपुरा में हुई और इसके बाद में छठी सातवीं आठवीं क्लास जो मैंने पास में बहुत गांव में वहाँ से किया इसके बाद मैं नाइन्थ टेंथ जो है मैंने अपने मांगरोल तहसील से किया उस समय क्या था कि मैंने जो है पहली क्लास से पाँचवीं तक तो मैं पूर्व स्कूल को टॉप करता था आठवीं तक तो मैंने टॉप किया इसके बाद में जो ही मैंने उस समय तो अभी तो क्या टेन प्लेट टू सिस्टम है उस समय तो टेन प्लेट टू सिस्टम था नहीं उसी में कोई भी सब्जेक्ट लेना होता था तो नाइन्थ क्लास से ही सब्जेक्ट लेना पड़ता था साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट लेना पड़ता था तो जो ही मैं आर्टवीं पास करके गया मांगवली स्कूल में तो वहाँ पर जब देखा कि जितने भी लड़के स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे एडमिशन के लिए तो उसमें सबसे हाइस्ट मार्क्स मेरे थे और मैं जानता नहीं था कि, कि गांव का रहने वाला तो मैंने सीधा मैंने आर्ट्स में सब्जेक्ट जो भर दिया आर्ट्स तो जो ही वो टीचर जिन्हें चेक किया मेरा फॉर्म कि इतनी लड़के इतनी परसेंटेज है और इसने ये तो आर्ट्स ले रहा है अरे भाई तू तो साइंस क्यों नहीं लेता क्यों जो है साइंस लेना चाहिए तुझे तो साइंस तो मुझे, मुझे तो नहीं मैं तो आर्ट्स भर दिया जो लोगों ने बोला मेरे पड़ोसों साथियों ने मैंने भर दिया है तो उन्होंने तो काट करके मुझे उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भर दिया मुझे कि तुझे डॉक्टर बनना है तो, तो बड़ बड़ा डॉक्टर बनेगा ठीक है सर भर दिया फिर मैंने कहा कि मेरे तो पिताजी ने मेरे को पैसे इतने दिए नहीं है मैं तो साइंस कर ली तो मेरे तो आर्ट्स की जो फीस लगती है वही मैं तो लेके आया हूँ बोले तू चिंता मत कर बोले तो वो टीचर्स जो हमारे जो साइंस के टीचर थे साहब उन्होंने मेरी पूरी फीस भर दी पर चिंता मत कर मैं तुझे मैं पढ़ाऊँगा बोले इतना मुझे आश्वासन दे दिया तो देखिए मेरा मनोबल जो है बढ़ गया हालांकि मैंने पिताजी को ये बात बताई नहीं और उन्होंने मेरा एडमिशन जो है साइंस में कर दिया साहब साइंस में एडमिशन हो गया मेरा लेकिन मेरा तो दिल दिखा आप जानते हैं कि मेरे को जो है मैंने कभी चींटी तक नहीं चींटी तक को मैं नहीं, नहीं सताया यूँ मानी मेरा तो धार्मिक प्रवृत्ति का मैं आदमी रहा आध्यात्मिक मेरे जो है बचपन से ही मैं सोचता रहता था जब मैं छोटा था तब तो मैं सोचता था दादाजी से पूछता था कि दादाजी ये जो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको जला देते हैं तो इसको दर्द नहीं होता क्या क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था जब मैं चढ़ी साौथी में पढ़ता था जबकि जो इसको जर्द नहीं होता है जल जाता इसको जलाते हैं किसी को अंदर जो इसको समाधि लगा देते तो हैं इसको जमीन में गाड़ देते हैं वो सांस कैसे आती होगी तो दादाजी मुझे समझाते थे बेटा ये शरीर तो है तो पाँच तत्व तो का शरीर है तो मर ये तो खत्म हो गया और जीव होता है जीव वो जीव बोलते जीव बोलते जीव निकल गया तो बस वो जो चीज़ तो शरीर रहेगा मिट्टी हो गया तो इसमें कोई दर्द नहीं होता तो मैंने कहा जीव कहाँ गया जाकर तो मैं सोच खोज करता रहता इस चीज़ की कि जीव चला गया तो कहाँ गया क्यों गया इस तरह से मैं दादाजी से पूछता रहता तो कुछ सवाल का दादाजी जवाब अच्छे तरह से मैं संतुष्ट कुछ उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं होता था कुछ, कुछ सवालों के जवाब जो असंतुष्ट वो उसको संतुष्ट नहीं हो पाता था मैं तो इस तरह से मेरे दिमाग में कौनता रहता था कोई भी चीज़ जो है और पढ़ाई समय मेरे को सोचता रहता था आध्यात्मिक कैसे होता है क्यों होता है तो मैं और दूसरी बात मेरे को ऐसा था बचपन से कि मेरे को भगवान को पाना है भगवान कहाँ रहते हैं क्यों तो मुझे भगवान को पाना है इस चक्कर में मैं घूमता रहता था जहाँ भी कहीं सत्संग होता था तो मैं चला जाता था कहीं भी होता था तो मेरे को मालूम पड़ता था कि धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं यहाँ पर ऐसे हो रहा था तो मैं कहीं भी कैसे भी करके और मैं निकल जाता था तब घर वाले सोचते थे क्या, कि आ चला गया वो सोचा सत्संग वही वहाँ गया जाके ढूंढते तो वहीं मिल ये तो मेरा तो था और पढ़ाई में तो मेरा फिर इसके बाद में तो ध्यान इतना पहले शुरू में नहीं लगा बाद में मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान लगा कि मेरे को पूरा हर क्लास में मुझे नंबर वन ही आना था नंबर वन ही हर, हर क्लास में अब ये तो रह गया मांगरूल में जो पहुंच गया मेरा एडमिशन बायलॉजी में हो गया पढ़ाई अच्छी हो गई क्लास में अच्छा चल रहा बढ़िया हो रहा अब सब वार्षिक परीक्षा में दसवीं नाइन्थ में पास कर लिया अच्छा मार्क्स से हो गया पास हो गया दसवीं में बोर्ड की परीक्षा थी तो उसमें प्रैक्टिकल जो होता है बायोलॉजी का फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैंने पेपर अच्छी तरह दे दिया बायोलॉजी का जो पेपर हुआ तो उसमें क्या एक एक मेढक जो होते थे उन्होंने डिस्कशन के लिए रख दिया था सा मेरे सामने क्लोरो में उसको करके रख दिया तो अब जब उन्होंने रख दिया तो बाकी हमने फिजिक्स में प्रैक्टिकल तो अच्छी तरह से कर लिया जब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल तो नंबर आया तो का जब नंबर आया मैंने उसको टच भी नहीं किया था देखा भी नहीं उसको देखा भी मेरा दिल इतना कच्चा था कि मैं किसी को देख नहीं सकता था मतलब कुल मिला के और लोग काट रहे थे मेंढक मेरे उसको जो है जीरो नंबर आए मेरे उसमें दस नंबर का मेंढक था चालीस नंबर पचास नंबर का प्रैक्टिकल था उसमें से चालीस में से अड़तीस नंबर आई भी मेरे आए उसमें तो फिर उन्होंने बोला मैंने डाक क्यों नहीं चाह रहा मैंने कहा मेरे को तो मैं तो बाहर वो सारा उसको एग्जामिर से मैंने कुछ दिया नहीं उन्होंने जीरो नंबर दे दिया दस नंबर से मेरे ठीक है बाद में मैंने जो फिर मेरा जो है पूरे स्कूल में सेकंड नंबर आया एक नंबर से मैं रह गया था हाइस्ट मैंने टॉप किया फिर स्कूल में एक से मेरा कोई दोस्त जो है वो निकल गया फिर मैं जो है वहाँ से सीधा हायर सेकेंडरी पर मेरा जो रिजल्ट आया तो हायर सेकेंडरी कर दिया उस समय क्या था हायर सेकेंडरी उसमें बोर्ड था दसवीं बोर्ड और ग्यारहवीं बोर्ड तो ग्यारहवीं बोर्ड में मैंने एडमिशन ले लिया बारह जो जिला है आजकल वो बारह वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया तो वहाँ भी चला ये बायोलॉजी वाला तो वही प्रैक्टिकल का मेंढा काटने का, का चक्कर तो मेरा तो दिल इतना कच्चा था कि मैं तो कभी चीठी ही नहीं मेरे धार्मिक मैंने तो उसको टच भी नहीं किया और दो महीने बाद मैंने पूरा सब्जेक्ट चेंज कर लिया और एग्रीकल्चर ले लिया साहब मैंने कि खेती करूँगा पिताजी के की हेल्प करूँगा खेती बाड़ी है घर पे कहाँ मैं डॉक्टर बनना है मुझे मुझे तो खेती करना है और पिताजी ने कहा बेटा ठीक ये तेरे भाई जो है बड़ा ये कोई खेतरी ढंग से करता नहीं है पिताजी भाई का जो है थोड़ा गलत शौक लग गया था गलत शौक क्या ताश ज़्यादा खेलने लग गए थे तो ताश में खेलते खेलते इतना कर्जा कर दिया कि मेरी हमारी जमीन जो गिरवी रख दी पिताजी फार्म मैनेजर थे ईमानदारी से काम करते थे हमारे पास में एक गाँव थे पटेल साहब उनके उन फार्म में मैनेजर थे वो लेकिन इतनी ईमानदारी से काम करते थे कभी उन्होंने मतलब मैनेजर ही मालिक बन जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी इतना ईमानदारी से काम किया कि वो कभी भी जो उन्होंने तो ईमानदारी ये तरह से मेरा बचपन से ही कोट के भर्ती गई थी मैं तो सारी तरह से ऐसे संस्कार मुझे मिले थे तो अब वहाँ चला गया हमें बायोलॉजी लिया तो वहाँ पर डॉक्टर वही मेड का चक्कर में मैंने जो सब्जेक्ट चेंज कर दिया रिजल्ट आया हायर सेकेंडरी मैंने टॉप किया था एग्रीकल्चर दो महीने बाद मैंने एडमिशन लिया इसके बाद टॉप किया फिर मैंने जो है खेती में पिताजी ने बोला कि चलो ठीक है हो गई पढ़ाई या खेती करने का एग्रीकल्चर कर लिया फिर इसके बाद आगे पढ़ आगे कोई जरूरत नहीं है अभी खेती करना आगे और पढ़ाई करना कोई जरूरत नहीं है पढ़ लो एग्रीकल्चर दो ही कॉलेज से उदयपुर और जो जॉबनेर जयपुर तो वहाँ पर तो बोल रहे थे मेरे पास मैं तो भेज नहीं सकता यार तू तो कै तो तो पढ़ाई जो खेती बाड़ी जो है अपनी पूरी खराब हो रही है तो इस भाई काम कर नहीं रहा जमीन गिरी हुई रख दी जिसने काम करना है तो सब में हर एक बार में खेती का काम भी किया मैंने बक्खर भी चलाई मैंने पहले तो उस समय बखर चलती थी ट्रैक्टर तो बाद में आया है हमारे लेकिन उस समय बकर तो बखर भी चलाई मैंने और भी काम भी किया खेती बाड़ी का पूरा गर्मी के टाइम पे पूरा काम जमा के खेती बाड़ी का भी मैं वापस जो है पिताजी में तो पढ़ाई आगे पढ़ पढ़ना है मुझे तो मना कर दिया पिताजी ने वो बोलते क्या जज बनाएगी क्या लड़के क्या जज बनाएगी मदर से बोलते हैं से नहीं मेरे जेवर भेज दूँगी लड़के को पढ़ाऊंगी मैं कुछ भी हो जाए एक तो आपने देखा इसको खेती कुछ काम नहीं कर रहा है तो इसको जो है मैं तो पढ़ाऊंगी ठीक है जज बना लेना लेकर मैं पैसे नहीं दूंगा पिताजी ने बोला माने बोले मेरे जेवर भेज दूंगी दोनों में जो है सर तना हुआ पढ़ाऊंगी बच्चे ने पिताजी बोले नहीं खेती बिगड़ेगी बिगड़ना तो बिगड़ेगी जिसको पढ़ाऊँगी सब वो मेरे जो माने जो है उसकी मुझे हिम्मत जो हुई और सीधा में जो है मेरा एडमिशन जो वहाँ पर एस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जयपुर वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया उसमें मेरिट में मेरा चौथा तीसरा चौथाई स्थान था तो मुझे मेरिट वाली स्कॉलरशिप मिली वहाँ पर तो फिर मेरे को हेल्प मिल गई तो मेरे को तो निश्चिंत हो गया हमें पिताजी को मेरे को जो उसमें अपना जो स्कॉलरशिप मिलती थी मेरिट वाली उसमें मेरा काम चल गया और जब भी जरूरत पड़ती थी तो मेरे गांव के पटेल साहब थे साहब बहुत ही वो अभी भी हैं वो बहुत सज्जन आदमी जो है उनको चौधरी साहब हैं वो तो उन्होंने मेरे को मेरा एडमिशन फार्म जब उनको वहाँ से मेरा कार्ड आया उनको भाई आपको एडमिशन हो गया है आपका फीस इतनी जमा करनी है तो माँ के पूछा इतनी फीस जमा नहीं है क्योंकि क्यों, प्रोफेशनल कॉलेज में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ही लगती थी उस समय फीस इतनी कितना भी बड़ा किसान होगा लेकिन किसान के पास पैसा कब आता है जब उसकी फसल जो है तैयार होकर होती है तो उस समय पैसे इतने नहीं थे सीधा मैंने जो फॉर्म था वो जा करके मैंने उनको दे दिया गाँव में कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला कोई था नहीं उन्होंने सीधा पढ़ा और पढ़ करके देखा बेटा चिंता मत कर मैं पढ़ाऊँगा तेरे को ले तो मेरे को फिर हिम्मत हो गई एडमिशन ले लिया चला गया इसको रिसीव मिली मुझे फिर मैं हिंदी मीडियम से था और वहाँ पर था इंग्लिश मीडियम शुरू शुरू मुझे बहुत तकलीफ आई बाकी मैंने जो कोई अपने हिम्मत नहीं आ रही, और उ, उ, उसको जो मैंने खूब मेहनत किया और फिर मैंने जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे उनको भी मात दे दी फिर और फिर मैंने जो मेरा जो अच्छे मतलब परसेंटेज मैंने जो अपने बी एग्रीकल्चर किया इसके बाद मेरा जो एम एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया था एग्रोनॉमी में फिर मैंने जो है बैंक की तैयारी करना चालू कर दिया पढ़ाई की मतलब कंपटीशन की तैयारी चालू कर दिया तो फिर मेरा जो जॉब का तैयारी करनी थी आगे पढ़ने के लिए पिताजी ने कह दिया आगे पढ़ो ठीक है जैसा भी है ये पोजीशन है घर की हालत ख़राब होती जा रही है आपकी तो आप जॉब कर लो बाद में कर लेना पढ़ाई लेकिन पढ़ाई तो रेगुलर होगी तो फिर बाद में हो नहीं पाएगी चलो ठीक है पिताजी के कहने फिर मैंने जो है कम्पटिशन की तैयारी किया फिर मेरा जो है आपका एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी आपका कृषि सुपरवाइजर सीनियर टीचर और दुनिया भर किए से मेरी जो उसमें सिलेक्शन हो गया किसी भी में भी मैं असफलता नहीं मिली क्योंकि मैं दृढ़ निश्चय से और आपका हर काम मतलब अपने उल्लास के साथ और पूरे लगन से काम कर तैयारी करता था मैं तो उसके जो तो उस समय मुझे सफलता मिलती गई और मैं जो है बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीन बैंकों में, में मेरा प्रोफेशनरी ऑफिसर में सलेक्शन हो गया अब मैं गया तीनों तीन किस बैंक में मुझे जाना था ये पता नहीं मुझे कौन सा बैंक अच्छा है कौन सा क्या है तो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में मैं कोटा ब्रांच में गया वहाँ पर कोई विजय साहब करके तो उनसे पूछा साहब मेरा ये अपॉइंटमेंट लेटर ये तीन है किस में जाऊँ अरे उन्हें बोला भाई बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया टॉप तो, बहुत बढ़िया बैंक है अभी टॉप पर चल रहा है आज की तारीख में इसमें आओ आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे राजस्थान में मिलता था पोस्टिंग और राजस्थान बैंक तो प्राइवेट बैंक था तो मैं उसमें गया नहीं इसका मेरा जो भोपाल पोस्टिंग हुआ सर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में तो एजेंट ऑफिसर जो मेरा भोपाल में मेरा पोस्टिंग हुआ और मैंने जो आपका इसका रिटर्न एग्जाम दिया था दिल्ली एंट्री हुआ बम्बई फिर मेडिकल हुआ जयपुर अपॉइंटमेंट हुआ भोपाल चार स्टेट का चार कैपिटल घूमा इसके बाद में इस मेरा जो फिर वहाँ से काम जिंदगी शुरुआत हो गई जमुना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ फिर पढ़ाई में कौन सी दिक्कतें आई वो भी आपने बताया और उसके बाद आपके माता श्री ने आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट किया उनके जेवर के वजह से आपको पढ़ने को मिला वैसे पिताजी मना कर रहे थे क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी और खेती आपके जो है आ, हो नहीं रही थी इस वजह से पिताजी मना कर रहे थे लेकिन माँ के जिद के कारण आपकी पढ़ाई जो है हुई और आप पढ़ने गए और आप अच्छी तरह से पढ़कर जॉब पे लगे बैंक ऑफ इंडिया में जमुना योगी जी से और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे उनके जीवन के अगले पड़ाव में हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुने हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधवन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो शहर में सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सलामी जिंदगी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आइए जमुना योगी जी के साथ हमारी बातचीत हो रही है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में वर्तमान में वो साठ साल रनिंग चल रहा है उनका और सीनियर सिटीजन है और पूरी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और घर परिवार में अच्छी तरह से वो अपने बेटे को सहयोग देते हैं और उनका बिजनेस है वो भी करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि उनका पढ़ाई पूरा हो गया और उनको बैंक में नौकरी मिला उसके बाद किस तरह से आगे उनका जीवन सफर चला उसके बारे में अभी आगे हम सुनेंगे जमुना योगी जी से अ, मेरी नौकरी जो है भोपाल लग गई तो इसके बाद वहीं से मेरी ज़िंदगी शुरुआत हो गई हम जो है नौकरी लगते ही और मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया मैं कुछ दिन तो अकेला रहा मेरी जो मिसेज को यही थी पर गाँव में ही उसके बाद सबसे पहले तो मैंने मेरी जो जमीन गिरव रखी थी वो कर्जा मैंने उतारा भाई साहब के सिर का जमीन छोड़ाया सारा पूरा पूरा जो रस्में बहन तीन बहनें उनके पूरे खर्चे सारे जो भी ये पिताजी की बीमारी का उनका पूरा खर्चा उनको जो पूरे जो रस्में मैंने निभाई पूरी और फिर मैं अपनी यूगल को लेके गया घर से हम कुछ नहीं लेके गए एक जोड़ी कपड़े में हम निकले थे और बैंक में तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती थी सारी जो है उस समय मैनेजर था मैं तो हमें तो इतना कोई दूसरे तरह के मेरे कोई शौक है नहीं चाय भी नहीं पीता हूँ मैं तो जन्म भी मैंने नहीं होगी कुछ मिली यार जन्म से भी होगी हूँ मैं तो कर्म से भी होगी हूँ चाय भी नहीं पीता हूँ मैं तभी तो उससे छोड़ दिया किस तरह कोई शौक़ नहीं है और वहाँ शुरुआत हो गई मेरी जिंदगी की, की। वहाँ से मेरा ट्रांसफर इधर उज्जैन हो गया अच्छा मैं आध्यात्मिक रहा मेरे भगवान शिव से मेरा जो बहुत ज़्यादा पिताजी भी दादाजी सब मानते थे और मेरा भी वो रहा तो मेरी ये तमन्ना थी कि मैं जहाँ भी रहूँ नौकरी करूँ तो मेरे भोलेनाथ की शरण में रहूँ मैं जहाँ भी मुझे नौकरी करनी हो वहाँ मेरा जो भोलेनाथ के मुझे जो है दर्शन होते रहें तो मेरा भोपाल से तीन महीने बाद ये ट्रांसफर जो उज्जैन हो गया है तो उज्जैन जिले में जो है तराना तहसील है वहाँ पर तराना तहसील उज्जैन ज़िले में तो वहाँ मेरे मुझे जो मैनेजर के पद पर लगा दिया गया वहाँ पर मैंने जो शुरुआत हो गई तो वहीं से जो है फिर महाकाल के पास में उज्जैन में महाकाल के दर्शन होते रहे और मैंने दस साल तक मैंने जो वहाँ पर जो महाकाल की नगरी में आसपास में उधर जो नौकरी की इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया बडवा तो बडवा भी मेरे को ओंकारेश्वर के पास में जो मेरी तमन्ना थी कि मैं भगले के दर्शन करता रहूँ ऐसी जगह मुझे मिले पोस्टिंग की तो जैसे ही मेरी जह जैसे ही मैं चाह वैसे मेरी पोस्टिंग होती गई और ईमानदारी से मैंने अपना जो काम है करता गया जमुना जी जैसे आपने कहा कि मैं जैसा योगी हूं चाय भी नहीं पीता हूं तो आपके जो संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे और दूसरों को मदद करना हमेशा दूसरों की भला करने के लिए आप आगे रहते थे तो ऐसा कोई उदाहरण बताइए आपके कामकाजी जीवन में जब आप बैंक में सर्विस करते थे ऐसा कोई हुआ जो आपने बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा हुआ हो ये बात जो है वही काफ़ी लोगों के जो अच्छी प्रोग्रेस हुई लोगों की काफ़ी उन्नति हुई है काफ़ी लोगों को मैंने लोन भी दिए हैं बहुत हेल्प करी है उसमें से कुछ मुझे शायद याद है अभी उन्नीस की बात है तो तराना में मेरा जो मैं लोन मैंने लोन का मैनेजर था तो वहाँ पर जो है पास में एक गांव है रूपा खेड़ी वहाँ पर अमरा बिल नाम का कोई जो किसान जो है बील समाज का वो रहता है बहुत मेहन और गरीब आदमी था चार बच्चे उसके बड़ा परिवार तो मेरे पास आया साहब वो साहब मुझे जो जरूरत है मेरे पास जमीन है गरीब आदमी हूँ मैं कुछ उन्नति करना चाहता हूँ कुछ प्रोग्रेस करना चाहता हूँ मुझे लोन चाहिए काई के लिए चाहिए अमरा जी लोन उन्होंने बताया साहब मेरी खेती जो सूखी जमीन है इसको मैं सिंचित करना चाहता हूँ मुझे कोई का लोन चाहिए आजकल तो कोई का अगर जरूरत नहीं है ट्यूबवेल वाटर लेवल पर नीचे चला गया तो उस समय की बात है तो कोई की जरूरत है तो कोई के लिए लोन दिया मैंने उसकी किस्मत से पानी वो सा निकला मोटर दिया उसको और बढ़िया आराम से जो है उसने उसका काम चलता रहा रोज पूरे जमीन उसकी सिंचित हो गई तीन साल में उसने लोन जो है पूरा कर दिया सत्यासी की बात है फरवरी सत्यासी से उसने लोन रीपे कर दिया पूरा टाइमली मतलब टाइमली बिफोर टाइम पे कर रिपे कर दिया उसने लोन जो है तो मेरे को बड़ी खुशी हुई और देखा तो उसे कोई भी पानी फसल वगैरह बहुत अच्छी हुई और उसी एक ही साल में उसने पास की एक कुछ ज़मीन भी उसने खरीद ली कैसे भी कुछ ने एडजस्ट किया और जमीन खरीद ली फिर मेरे पास ऐसा ये कुआ ये जमीन मैंने खरीदी सिर्फ एक कुआ और चाहिए मुझे तो मेरे फिर मैंने जो उसके लिए एक कोई के लिए फिर लोन दिया मोटर के लिए भी लोन दिया पानी अच्छा निकला किस्मत से उसका मेहनत चार बच्चे हैं बहुत मेहनती किया उन्होंने और फिर लोन दिया फिर उसका किसान कार्ड भी उसको मैंने बनाया इसके बाद जो है वो चला गया सब उसके बाद उसमें मेरा फिर वहाँ से ट्रांसफर हो गया और उधर देवास जिले में जो है करनावद तहसील है करनावद बागली तहसील है वहाँ पर करनावध एक ब्रांच थी हमारी करनावध में तो वहाँ पर मेरा पोस्टिंग हो गया एज मैनेजर वहाँ मैं चला गया वहाँ से जो है एक नवयुग मेरे पास आता है उसका नाम जो बोलता था मुझे लोन चाहिए क्या करेगा भाई लोन को 25-24 25 साल की उम्र थी उसकी बोले मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया यार मैं कुछ करना चाहता हूं और मेरे घर वाले मैं कहता हूं वो मेरे को पैसे नहीं देते हैं मैंने लगा उसको कि रूनार बच्चा है कुछ करना चाहता है तो मैंने कहा भाई ये सारे तो घर वाले की तरह साथ क्यों नहीं देते हैं बोले मेरे को मैं कुछ अलग से करना चाहता हूं तो मैं ठीक है मैं तो उन्होंने मेरे को कुछ लालच देने का कोशिश की कि मैं आपको लो, किसी भी तरह से मुझे लोन दीजिए मैंने कहा भाई ऐसा है आप लालच मुझे जरूरत नहीं है मेरे को आप ईमानदार से काम करते हैं तो मैं आपको लोन दूंगा नहीं तो वो लो लोन नहीं दूंगा आप चले जाइए किसी का भी जेक लगाइए आपके तो मैं नहीं दूंगा उसको लगा कि आदमी वोटर अलग ही है अगर उसको जो है किसको तो फिर मैंने उसको जो है आपको सुर क्या लोन चाहिए आपको तो मुझे दो भैंस दे दीजिएगा तो आप नहीं मानोगे उसको मैंने दो भैंस का लोन दे दिया दो बेस लोन दिया था उसने क्या जुलाई सत्यासी में दो उसको भैंस मैंने दे दिया अब उसने जो है इतना मेहनत किया दो बेस से उसके एक बेस और खरीद ली उसने तीन बेस हो गई और फिर इसके बाद में उसका बैंक का पैसा उसने टाइम से रिपे किया और अट्ठासी के बाद मतलब डेढ़ दो साल में फिर उसने वो पैसा जो पूरा भर दिया फिर मेरे पास ऐसा मुझे फिर लोन चाहिए भाई मैंने कहा मेरा ट्रांसफर होने वाला है दो साल हो गए मुझे जाना है तो कोई बात नहीं मैंने कहा मतलब क्या चाहिए लोन तो बोले भैंस तो मेरे तीन चार भैंस हो गई दूध भी बेचता हूँ घरवाली मेरी संभालती भैंसों को और अब मेरे जाए तो मुझको अलग से करना चाहता हूँ तो मुझे मैंने कहा तुम क्या गांव में किराने की दुकान है बोले साफ़ किराने की दुकान है तो लेकिन मैंने कहा आप ईमानदारी से काम करो और सामान अच्छे रखो और ईमानदारी से करो तो ठीक है साहब तो उन्होंने हाँ कर दिया उसने मैंने उसको 50000 का लोन दे दिया साहब किराना दुकान के लिए कुछ ही कुछ ही चला गया और बाकी किराना दुकान के लिए लोन लेने के बाद फिर उसमें मैंने कुछ लिमिट भी बना दी दस की लिमिट भी कर दिया कि जरूरत पड़े जमा करो निकालो जमा करोड़ निकालो हमेशा के लिए चलता रहेगा इसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया साहब ओंकारेश्वर के पास बढ़वा मैनेजर वहाँ रहा फिर चलते रही जिंदगी दुनिया भर कई ट्रांसफर होते गए चलता गया चलते गए कई जो है दो दो साल में क्योंकि मैंने जो ट्रांसफर दो दो साल में ट्रांसफर होते गए उदयपुर आ गया उदयपुर से मैं चित्तौड़गढ़ आ गया चित्तौड़गढ़ में जो है फिर मेरा क्या कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक वो उसमें भी थोड़ा तो झुकाव रहा है जैसे न, लोगों के नशा पत्ता छुड़ाना सिगरेट बीड़ी दारू इससे भी मैं बचपन से ही मतलब मेरा कुछ परमात्मा जी शक्ति दी है मुझे तो कैसे भी उसको देख करके बातचीतों में किस तरह करके उसको वो छूट ही देता है छोड़ी देता है कम से कम ये मानिएगा काफ़ी जो है कम हज़ारों लोगों की मैं छुड़ा चुका हूँ कोई उदाहरण बताइए जिसका नशा छोड़ गया हो आपसे मिलकर हाँ ये दो हजार पाँच की बात है तो उस समय क्या था ये मैं चित्तौड़गढ़ ब्रांच में सीनियर मैनेजर था तो मैं सुबह दस ग्यारह बजे का टाइम था शुक्रवार का दिन था तो एक आदमी आता है पैंतीस साल का अगला पट्टा कट्टा कट्टा जवान आदमी आकर आता है और केसर को चेक देता है एक चेक दे करके अपनी जेब से बड़े बड़े दो पाउच निकालता है मैं देख रहा हूँ उसको चेम्बर से देख रहा हूँ वो दिख रहा कांच में से मेरे को उसने सोचा कि अब जैसे केस केस चेक वगैरह पोस्ट करेगा पेमेंट करेगा तो टाइम लगेगा तो उसने चुपचाप जेब से दो बड़े बड़े पाउच निकाले और उसको जैसे दांतों से तोड़ के उसने ऐसा डाल लिया मुंह में मुंह भर गया उसका जैसे कुछ बात भी नहीं कर रहा है जो कुछ चवरा है ऐसे लगा मैंने देखा क्या खा रहा है आदमी जब मैं देख रहा हूँ उसको पियन था हमारा पियोन को बोला भाई जल्दी जरा देखना ये कौन है जो आदमी क्या खा रहा है जरा मेरे पास भेजो उसको मैं देख रहा था कुछ खाया इसने आकर के उसको बिठाया पियोन ने बताया एन अग्रवाल साहब हैं जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के उनका लड़का है जो सतीश अग्रवाल जो है वो है तुमने तो भेजो भाई इनको भेजो हम चम्बर में बुलाया आगे बैठा वो तो नमस्कार सर क्या बात है सब क्या बात हो गई साहब क्या पेमेंट नहीं निकल रहा क्या बात हो चेक में क्या है मैंने चेक की बात नहीं है कोई और बात करनी है बैठो बैठा चेक तो बढ़िया होगा पेमेंट आ रहा है ये पेमेंट दिला देते हैं आपको बैठी बैठा है उसको मैंने क्या नाम आपका नाम क्या है मैं सतीश हूँ सतीश अग्रवाल क्या करते हो क्या मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है कितने ट्रक है सब एक ही ट्रक है तो मैंने कहा आपका शरीर तो इतना अच्छा ट्रक लग रहा है कि मेरे को लगता है कि आप सुस्ती है शरीर में बहुत सुस्ती है आपके वो हाँ सर बिल्कुल सुस्ती है सब वो कितने बजे उठते हैं लेट उठते होंगे हाँ सर आप नौ बज जाते हैं तो मैंने कहीं ट्रक के वजह कैसे चलेगा आपका? बताइए आपको बोलो ऐसा करना सतीश जी आपके भले की बात करेंगे कल शनिवार है कल हाफ डे है, है कल आप जो ढाई बजे आपकी यार में आ जाइए और आपके भले की बात करेंगे आपको अच्छे लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है चलेगे साहब तो ठीक है बजे वो दूसरे दिन शनिवार के दिन वो जो है सतीश जी मेरे चैम्बर में आए आकर के नमस्कार के बैठे बैठा है अपने सतीश जी जो है आप वो धार्मिक तो तिले गुला लगा कर आपने यहाँ साहब वो धार्मिक हूँ पर मैंने कहा आपका जो घर वाले भी परेशान है आप लेट उठते हैं ये क्या खाते हो मैंने कहा ये बोले क्या खाया था आपने बताओ बोले साहब वो रजनीगंधा रजनीगंधा रजनी इतना कितना खा लेते हो वो कितना का आता है कि सात रुपये का एक पाउच आता है तो हमने दिन भर में कितना खा लेते हैं कैसे मैं करीब करीब दस दस पाउच खा लेता हूँ यज कर रहे हो आप जी खाओ इसकी जगह तो कितना आपका शरीर ताकत आ रही है क्या खा रहे हो आप तो उसको थोड़ा लगा मैंने ऐसा करो छोड़ दो आप फिर मैंने एकदम उससे कहा कि देखो सतीश जी एक ट्रक है ना आपको तो एक के दो ट्रक हो जाए तीन ट्रक हो जाए तो कितना अच्छा रहे तो सब बहुत अच्छा रहे फिर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो मैंने कहा एक बात करनी पड़ेगी आपको कुछ क्या करना पड़ेगा मैंने कहा आपको मैं लोन दे दूँगा लोन दे देंगे मैंने कहाँ दे दूँगा पर मैंने कहा उसको रिपे कैसे करोगे आप क्योंकि उसका बैकग्राउंड में पूछ लिया था पहले क्योंकि जो प्रिंसिपल का लड़का है अच्छा परिवार से सब कुछ है तो ठीक है मैंने कहा लोन दे दूंगा मैं पर एक शर्त पर दूंगा मगर ये जो आपने जो खाया ना उसको आज अभी छोड़ो आप हनुमान जी को मैंने मानते हो शनिवार तो जाइए मैंने कहा तो मेरे पास अगरबत्ती रखी थी ड्रॉर में उसको अगरबत्ती दिया जाके मैंने कहा जाइए पास में जो छवी ले हनुमान जी ने मैंने अगरबत्ती लगा क्या हो लगा कि अगरबत्ती लगा क्या है सब वापस आए आते ही जो उन्होंने पुलिस साहब लगा के आ गया अगरपति मुड़ बढ़िया ठीक है? है कैसा मुड़ बढ़िया और ये मैंने कहा दवाई लो आपकी मैंने पुड़िया निकाली क्योंकि मैं क्या था? करता हूँ कि ये लॉन्ग इलायची जो है लॉन्ग इलायची उसमें थोड़ा रखता हूँ डोर में जब कोई आता था उन्होंने खिला देता था तो मैंने करीब काफ़ी पड़ी थी वो तो पुड़िया बाँध करके उनको दिया सतीश जी ये लीजिएगा आपकी दवा और इसको खाइए जब भी आपको रात में तलबा आई ना इसकी जो रजनीगंधा की तो आप उसकी जगह इसको लीजिएगा वो साहब क्या है इसमें कुछ नहीं आप तो लेते जाइए कोई दवाई मुझको तो लेके चला गया साहब वो घर पे गया और उसने जो किया रात भर में मतलब उसके कम दो बस पप्पा कुछ खाता था वो कुछ नहीं खाया और इलाज़ इलाच खाया उसने जो है उसकी जो आदत छूट गई बिल्कुल ही अब वो उसका घर वालों को पता लगा तो ये छुड़ाया कि क्या है कैसे पुलिस साहब वो योगी जी हैं मैनेजर वहाँ सीनियर मैनेजर है, है बैंक ऑफ इंडिया में अपने जो ब्रांच में चित्तौड़गढ़ ब्रांच उन्हें छुड़ाया मेरा मतलब उनकी विशेज और उनका जो उनके पिताजी एन अग्रवाल दोनों जो मेरे पास आते हैं आकर के मैंने तो पहचाना नहीं उनको आते खोलते दरवाजा आई साहब ये बिठाया है मैंने उनको बोले साहब योगी जी आप ही मैंने कहा बोले साहब मैं हूँ बोले साहब एक सती को क्या कर दिया उन्होंने में कहा मैंने सती को क्या कर दिया मैंने सोच मैं तो धक्का लगा मुझे कुछ गलत हो गया कि क्या कर लिया उसने मैंने कहा कुछ गड़बड़ कर लिया कुछ मैंने कहा मैं घबरा गया साहब मैंने क्या कर लिया साहब क्या दवा दी थी मैंने तो आए थे एक दिन मैंने कहा मेरे पास पंद्रह दिन पहले बोले वही तो हम ये सीधी तो आए ढेर लग जाता था बोले वहाँ पर अब जल्दी उठने लग गया और दुकान में जल्दी जाता है और इसके बाद में जो पूरा न, ये परेशान थी बोली हमारी बहू इतने झाड़ झाड़ के और पूरे पिच सारा दरवाजा खराब हुआ भी इतना वो सुधर गया बोले वो तो लाख लोगों ने कितनी बार साधु सन्यासियों ने जितनी बार ले गया छोड़ दिया फिर वापस खाने लग गया लेकिन अब ये पंद्रह दिन हो गए से एक दिन भी नहीं खाया उसने बोले और लगता है मुझे छूट जाएगा बोले उन्होंने बढ़िया अच्छा ना छूट जाए तो अच्छा है कोई बात नहीं है तो चला गया उसके बाद में अब क्या आए साहब वो एक महीने बाद आए तो उनका चेहरा भी बदल गया सतीश जी के बाद में चेहरा है बोले साहब आपने बहुत अच्छा किया मेरे तो घर वाले भी खुश हैं सब खुश हैं तो मैंने कहा आप आपको और खुश कर दो क्या चाहिए बोलो मैंने कहा मैंने बोला था आपको प्रोमिस किया था मैंने कहा एक ट्रक में आपको लोन देता हूँ तो एक दुकान थी तो मैंने कहा दुकान के कागजात लेके आइएगा हाथों हाथ उसी दिन मैंने ट्रक दिया साहब उसके और लोन दे दिया किसने टाइम से भरते गए एक ट्रक बोले साहब और चाहिए तो उसके बोल ठीक है एक ट्रक और देता हूँ आपको मैंने कहा दो साल में उम्र रहा तीसरा ट्रक उसको लोन देके में आया और आज उसकी ये हालत कि है कितने तो तो तो जमुनालाल योगी जी बहुत ही अच्छा एक सफर जो है जीवन का आपने बताया जहाँ पर आप लोगों की मदद करते थे नशे से चुड़ाने का काम आप करते थे और लोगों को हेल्प करना ये आपका स्वभाव में था नेचर में था दादाजी से ये आपको संस्कार मिले थे जो आज भी आप दादाजी को याद करते हैं उनकी बातों को याद करते हैं और उनसे सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जमुना जी चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद फिर से जमुना जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो अमृत गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती कुछ से जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत ते का दुख सुख तो ने अपने बीच समोया जब जब देश गुलाम हो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जबनालाल योगी जी हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं सिस्टी रनिंग है और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि बहुत लोगों को आपने मदद किया आपके जीवन से जो है काफ़ी लोगों ने प्रेरणा लिया और आपको बहुत प्यार जताया है तो एक ऐसा एग्जाम्पल बताई जहाँ पर आपको बहुत ही गर्व अपने आप पर फील हुआ हो उसके बारे में बताइए ये बात जो है उन्नीस की है जब मैं उस तरहना ब्रांच में उस समय जो मैंने अमराजी को लोन दिया था तो उसके अमराजी को तो रहे नहीं उस समय मेरा दोबारा उसी ब्रांच में एज एज ए मैनेजर पोस्टिंग हुआ वापस उन्नीस सौ पंचानवे में तराना ब्रांच में एक दिन क्या हुआ कि लंच से मैं निकला बाहर डेढ़ बजे तो लोग ट्रक भर के ट्रेक्टर में दो ट्रॉली भर करके वो आए और माला वाला साथ में लेके आए वो लोग और मैं जब बाहर निकला तो उन लोगों लोग मेरे पैर पड़ गए चार चारों भाई चार भाई थे हमारा के लड़के थे वो मैं तो पहचान नहीं पाया उनको तो आते ही उन्होंने मेरे पैर पड़ गए और मैं गले में मेरे माला डाल दी मेरे भाई क्या कर रहे हो क्यों न क्या हो मैंने आपको पहचाना नहीं अरे साहब आपने पहचाना नहीं आप तो भगवान मेरे भगवान काम कैसे भगवान हो सकता हूँ क्या बात करते हो बोले हमारा जी दुनिया में है नहीं लेकिन वो आपके बोले इतनी याद करते थे इतने जो आपकी वजह से हम लोग आज दो दो ट्रैक्टर खरीद लिए हैं और हमारे पास पक्का मकान है आप हमारे घर चलिए साहब तो मेरे को बड़ी गर्व हुआ साहब उन सुनकर गए और लोगों को इतना खुशी हुई तो कैनी सख्ता आपसे ये तो हो गया उसके बाद इसके बाद तो दूसरी कहानी जो अदबी रह गई थी वो जो शंकरलाल पारासा जिसको मैंने किराने की दुकान के लिए लोन दिया था तो मेरा पोस्टिंग फिर इसके बाद में बेंगलोर में था मैं बेंगलौर में चीफ मैनेजर था मेन ब्रांच का मलेश्वर ब्रांच का तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शंकरलाल पारासा जिसको भैंसों का लोन दिया था और वो किराना की दुकान का लोन दिया था भरखेड़ा सोमा का वाला था वो तो उसका फ़ोन आता है मेरे पास वो वो ढूंढा उन्होंने मेरे को दो ब्रांचों के फोन ले ले करके थक गया वो मिलने के लिए बहुत कोशिश की उसने मिल नहीं पाया मैं ब्रांच में बैंगलोर में था उसे तो बेंगलौर के नंबर लिए कहीं से और उसमें फोन आता है मेरे मोबाइल पे बोले साहब मैं संगला पारा सर बोल रहा हूँ बोरे भाई कहाँ से बोल रहे हो कि सोमा से मुझे भूल गए आप तो हमने कहा अच्छा जब जा मैं जानता हूं उसका थोड़ी मुझे मालूम है कि आपने भैंस का लोन दिया था फिर आप किराना का लोन दिया था तो मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ तो मैंने कहा तीन दिन लग जाएंगे ट्रेन इसमें कैसे आओगे बुरा सब फ्लाइट से आ रहा हूँ उन्हें फ्लाइट से आ रहे हो उन्होंने बढ़िया ठीक है जो स्वागत है पधारो तो मेरा भतीजा भी आ रहा है हम साथ में पढ़ाली का कम था वो तो वो वो वो तुमने कहा भाई ये बताओ तो पच्चीस छब्बीस साल हो गए आपको मिले और हम तो सत्ताईस साल हो गए कैसे हम लोग पहचान पाएंगे मैंने कहा मैं भी मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई 45-50 साल है तुम्हारी भी काफ़ी हो गई जवान थे कैसे पहचाना दूसरे को तुमने तो कहा ऐसा करना तो एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट से मैं आ रहा हूँ साहब इंदौर से बैठ गए ठीक है मैं इमीडिएट सीधा वहाँ से टैक्सी लेकर के एयरपोर्ट आया बंगलोर तो मैंने उनको बोला कि मैं जो है कैसे पहचाने का मेरे कहा रुमाल लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा भाई आगे ऊपर दे दीधा तो वहां आ जाना मैंने कहा ठीक है साहब वो आया है एग्जिट जहां पे मैं खड़ा था आकर के आप नहीं मानोगे वो मेरे जो पैर पड़ गए दोनों का आंखों बतीजिए और पैर पड़ करके उसकी आंखों से इतने आंसू निकले इतने आँसू निकले कि मेरे पास जो रुमाल था वो पूरा बिक गए साहब पूरा बिक गया, गया मतलब इतने आँसू निकले उसके बोले साहब आपने तो मेरे पास जो है आप आके देखो आप वजह से बोले मैं तो आज दो दो जैसी भी मेरे पास और मेरा पक्का मकान है इसके बाद मेरे पास तो मैंने जमीन ही खरीद ली है मतलब बीस बीघा मैंने जमीन हो गई मेरी अब मेरा घर चल के देखो आप और आप सभी आपकी वजह से आप तो मेरे लिए भगवान भगवान को नहीं हो सकता भाई भगवान तो भगवान ही है वो मेरा तो परमात्मा ये की है मैंने कहा वो तो जो है मैं कौन नहीं हो सकता मेरा तो रोल था मैंने किया मैंने तुमने किया तो इतनी प्रोग्रेस की है ठीक है ना तो ये मेरा कुछ नहीं है इसके बाद मैंने घुमाया साहब उसको काफी पत् तिरपति बालाजी ले गए उसको मैं और फिर उसको वापस फ्लाइट से जो है दिल्ली के लिए बिठाया और ये बहुत खुश होया था जमनालाल जी बहुत ही अच्छा दो एग्जाम्पल आपने सुनाया और जब भी हम किसी को मदद करते हैं तो वो लोग याद रखते हैं तो आपके जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटी है, हैं। हाँ सब ये था मैं उज्जैन उज्जैन के पास साजापुर जिले में स्वेत कलाम ब्रांच में ब्रांच मैनेजर में था तो वहाँ पर क्या था कि कुछ लोग जो है कुछ अलग एक्टिविटी किए कुछ जो है मेरी आड़ में कुछ नाटक कुछ कर लेते थे मतलब पैसे का कुछ करते थे इसे मुझे पता लग गया कोई मैं तो मेरा तो पूरा इस तरह से कुट कुट के भर दिया था ईमानदारी जो तो उन्होंने मुझे जो है उनको वो, मेरी ईमानदारी पर उनको पसंद नहीं थी उनको किसान लोग सब आस के जो लोग सब खुश थे लेकिन मेरे स्टाफ के लोग जो है मेरे से दुखी थे दुखी क्या उनको इस तरह से इसी तरह बाकी और तरह से तो खुशी तो थे वो लोग तरह से एडजस्ट करता था उनको मैं कभी तो, उनका बेनिफिट जो देने थे देना था कभी तो उसमें तो कभी कमी नहीं करता था हर कुछ रहता था लेकिन कुछ एक दो लोग ऐसे थे जो कुछ मेरे आड़ में कुछ पैसे बनाने का कुछ वो रहते थे तो वो मेरी आड़ में लोगों ने कुछ करके और वैसे ही मतलब मेरे को बदनाम करने के लिए जो है झूठी पैसे दे करके किसी आदमी को बोले साहब वो तो बहुत तो ही ईमानदार आदमी है उसके दम तो से शिकायत नहीं कर सकते नहीं नहीं ये दस हज़ार रुपये लो और तुम तो शिकायत कर दो बोले झूठी शिकायत कर दो तो जोनल मैनेजर को जो शिकायत कर दी साहब उज्जैन हमारी और वहाँ पर जो है जोनल मैनेजर की मेरे से थोड़ा क्या ईमानदारी की वजह से थोड़ा जो है खुंदक में था वो कुछ अलग ही हिसाब से था वो तो किताब मेरे उससे पढ़ती नहीं थी तो एक बार मीटिंग में हम लोग गए थे हमारे जनरल मैनेजर मीटिंग में आए हुए थे सत्तर अस्सी ब्रांच मैनेजर थे तो मेरे से उन्होंने उससे पूछते मतलब जो जोनल जो जो मैनेजर मेरे में से पूछता है तो मिश्रा योगी आपने जो है पिछले साल हर साल आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही लेकिन इस साल तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ही कम है और आपकी शिकायतें भी आ रही है बोले मैंने प्रोग्रेस कैसी कमरी रही साहब मैंने प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी क्योंकि मेरे को चार क्लर्क थे मेरे प्रमोशन हो गया उनको आपने जो क्लर्क मुझे दिया नहीं है आप जब स्टार दो ऑफिस से चले गए हैं तो मैंने कहा तीन दो तीन आदमी बच्चे हैं तो मैंने कहा कैसे मतलब रूटी ब्रांच का रूटीन चलाना ही बड़ा मुश्किल पड़ रहा है विदेश कहाँ से बढ़ाऊँगा मैं तो काम नहीं होगा मैंने सब स्टाफ रही तो काम नहीं होगा तो मेरे से चिड़ गया वो और उसने मैं तेरे को राजस्थान से जानता हूँ बोले मैंने राजस्थान में, में कोई दूसरा होगा मैं तो राजस्थान में तो रहा ही नहीं मैं तो एमपी में रहा हूँ तो बाद तो उसने मेरे चिढ़ गया तो जोन जनरल मैनेजर ने उसको डांट दिया जोनो मैनेजर को मिस्टर यू आर रॉन्ग बोले और मिस्टर योगी ज, राइट उसको आप स्टाफ प्रोवाइड करिए बोले करेंगे जब लड़का इतने बढ़िया प्रोग्रेस चल रही है शुरू से अब तक ये तो इसको स्टाफ दोगे तभी तो काम होगा तो वो मेरे से खुद निकालने के लिए उसने मेरी झूठी उसको बोले किस तरह से इसको जो है निपटाना है मेरे को कहना मतलब इसको कहते ना अपनी भाषा इसको जो है तो मेरे पीछे पड़ गया जोनल मैनेजर मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया और झूठी शिकायत उसने जोनो मैनेजर ने मेरी शिकायत करवाई सब और शिकायत करवाई झूठी शिकायत करके झूठा वो करके और मेरे को जो सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से सस्पेंड अप्रैल को मेरी लड़की की शादी थी मतलब पंद्रह दिन पहले मेरी जो है, मुझे कर दिया गया। आप क्या हालत मेरी ईमानदारी की वजह से देखो आप, इस में। ये है। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी ठीक है पूरा विश्वास था कि मेरे भगवान महाकाल पर मुझे पूरा विश्वास था मेरे जो है जीत मेरी हो गई कितना भी किया जिस जैसे भी होगा तो आखिरकार जो है जांच बिटा सब कुछ किया हम जो साहब आराम से दूध का दूध पानी का पानी हो गया सारा आप पैसे मिल गया वहाँ से हो गया इसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया और फिर मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर चीफ चीफ मैनेजर रीजनल मैनेजर तक भी रहा मैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे हम लोग समझते हैं कि ईमानदारी से काम करने पर आज के इस कलुग दुनिया में कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो इस वजह से भी कभी कभी ईमानदार व्यक्ति को जो है सैन करना पड़ता है बिल्कुल जमुना योगी के साथ भी ऐसे हुआ लेकिन जमुना योगी जी अपने सत्य पर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ और इनको फिर से प्रमोशन भी मिला और इनको पूरे पैसे भी मिल गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में जमुना योगी जी मैं जानना चाहूँगा जैसे स्कूल के टाइम पर आप स्पोर्ट्स के भी बहुत रुचि रखते थे और देशभक्ति की भावना आपके अंदर थी तो स्कूल की कुछ यादें हमारे ताज़ा कराइए स्कूल में भी मैं जो है गाने वगैरह गाया करता था देशभक्ति मेरे को भर दी गई थी और मैं एक में मिलिट्री में जाना चाहता था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था लेकिन पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया एक्चुअली और मेरे बाद में भी मैंने जो है काफ़ी ट्रेट आर्मी के भी अप्लाई किया बाद में भी मेरी ले, लेकिन जो है खूब लेकिन मैं फिर भी देशभक्ति के गीत गुनगुनाया करता था काफ़ी जो है उसमें दो चार लाइन में दो लाइन मुझे याद है थोड़ा आपको बता देता हूँ राजस्थानी भाषा में ही है वो इन धरतीरो माने अभिमान वो इन परिवारों प्राण हो आदरती हिन्दुस्तान री आदरती इंदुवान री इन धरती पे माने अभिमान हो इन परिवारो प्राण हो आदरती हिन्दुस्तान री आदरती इंदुवान री उत्तर में पौड़े पर उगर राज हिमालय है उत्तर में पौड़े पर उबो डूगर राज हिमालय दक्षिण में रत्नाकर कर सागर इनरा चरण फखारे है दक्षिण में रत्नाकर कर सागर इनरा चरण फखारे है इन धरती करे आरती सूरज चांद वो होन परिवारों प्राण हो आधरती री आधरती इंद वान री इन धरती पैमा माने अभिमान वो माने अभिमान वो इन परिवारों प्राण वो आदरती इंदुस्तान री आदर तीन दान री आदरती इंदवान री जमुना जी बहुत ही अच्छा गीत देशभक्ति का आपने याद करा और स्कूल लाइफ के टाइम पर आपके अंदर बहुत ज्यादा थी आप आर्मी में भी जाना चाहते थे लेकिन पिताजी के मना करने पर आप नहीं गए तो बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ आप अपना बचपन व्यतीत किया और बहुत ही अच्छा आपने जीवन सफर में जो बैंकिंग सर्विस आपने की उसके बारे में आपने बताया एग्रीकल्चर में आपने जो है पढ़ाई की लेकिन बाद में बैंकिंग का एग्जाम देकर आप बैंक में सेट हो गया और वहीं पर नौकरी से फिर रिटायर हो गया अभी बहुत ही अच्छी तरह से आप रामदेव जी का भी योगासन वगैरह आपने किया है और उसका भी प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जो रेडियो के कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर बताएं सभी के लिए मेरा मैसेज यही है कोई भी काम करो किसी डरो नहीं उत्साह और उमंग से करो तो आपको सफलता मिलेगी चलिए जमुना जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने बताया कि किसी भी काम के लिए आप डरो नहीं उत्साह और उमंग के साथ जवाब करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आपने अपने अनमोल, अनमोल अनुभव हमारे साथ सजा किए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं और आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव थे उसको हमने सुना और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे सलामी जिंदगी को हमारे सभी श्रोताओं को भी काफी प्रेरणा आपसे मिली है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में इस कार्यक्रम के माध्यम से जमुना योगी के जीवन से कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन में अच्छा करें और सदा खुश रहें मस्त रहे, मस रहे इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और यमुनालाल योगी जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो नमस्कर Ah uh पर देव रमण नी रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी